ओं नमो भगवते वास्वाय ओं नमो भगवते वसुदेवाय ओं नमो भगवते नमो नमो भगवते भगवते वसुदेवाय जय जय श्री चैतन्य जाय नित्यानंद चंद्र जाय गौरंद श्री चैतन्य चारिता अमृता कृष्णदास कविज गोस्वामी विरोचित श्री श्रीनाथ ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी भूभा के द्वारा अनुवादित आदि लीला प्रथम अध्याय श्लोक संख्या तेरा अनुवाद चूंकि वे भगवान हरि से अभिन्न है वे अद्वैत का नाम से ज्ञात होते हैं और चूंकि वे भक्ति प्रचार करते हैं वे आचार्य नाम से ज्ञात होते हैं भगवान है और भगवान का भक्त का अवतार है इसलिए मैं उनमें शरण लेता हूं आज अद्वैत सप्तमी है श्री अद्वैता आचार्य प्रभु का अविभा महोत्सव उद्यापन होते है इस दिवस पर इस श्लोक का तात्पर्य नहीं है और के अनुसार जिस श्लोक का तात्पर्य नहीं है उस श्लोक पर हम नहीं कहते हैं परंतु शिल प्रो पर स्वयं इस श्लोक पर इस दिवस पर अद्वैत सप्तमी तो में दिवस पर एक प्रसिद्ध कथा दिया था प्रसिद्ध है क्योंकि उसमें शिल प्रभा ने कहा कि अभी हमारे इकोन में बहुत भक्त है और भविष्य में सब आचार्य होगे और दस हजार आचार्य होगे और आचार्य का अभाव नये होंगे तो अद्वैत तत्व आज अद्वैत तत्व पर चर्चा होना चाहिए हम हर रोज कीर्तन करते हैं श्री पंस का श्री कृष्ण थे प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कर आधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद और हम श्रीपंस तत्व का चित्र देखते हैं जिसमें श्री अद्वैत आचार्य उपस्थित हैं और यदि आप मायापुर जायेंगे आज बहुत बड़ा महोत्सव होगा मायापुर में अद्वैत आचार्य का महोत्सव होगा तो वहां पर इसको मंदिर में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधा और श्रीवास ये पंच जन महाजन महत्तम जन विराजमान है और वहा पर अद्वैत भवन भी है अद्वैत आचार्य के मुख्य निवास शांतिपुर में शांतिपुर में था जो मायापुर से कितना चालीस किलोमीटर दूर है गंगा का दूसरा छठ पर और आचार्य का एक भवन भी था मायापुर में जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के पिता माता के भवन उनके घर से थोड़ा दूर था तो अद्वैत तत्व अद्वैत आचार्य कौन है तो अद्वैत तत्व समझना बहुत कठिन है दुष्कर है क्योंकि अद्वैत आचार्य को समझना के लिए पहले समझना चाहिए भगवान कृष्ण कौन है और भगवान कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है गीता में श्री कृष्ण कहते है मनुष्य न सहस्री शु जाति सिद्धि है तो पहली बात है कि परम सत्य को समझने के लिए बहुत कम लोग तैयार है बहुत कम लोग कुछ भी रुचि मिलते हैं परम सत्य की खोज में तो कुछ लोग है पुण्यवान जो भगवान की उपासना करते हैं परंतु वो उपासना करते किसलिए भौतिक अर्थ भौतिक लाभ भौतिक सुविधाओं मिलने के लिए प्राप्त करने के लिए बहुत कॉम लोग हैं जो परम सत्य की खोज करते हैं। और यथाम अपनी सिद्धांत कश्चिन मांग गई थी तब पता और जो परम सत्य का अनुसंधान करते हैं जो बहुत कम लोग हैं तो उनमें ज्यादा था तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के उपासक हैं सोचते हैं कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है नाम नहीं है गुण नहीं है परम सत्य निर्विशेष ब्रह्म है तो परम सत्य और आध्यात्मिक सत्य प्राप्त प्रापक जो है जो वास्तव में आध्यात्मिक स्तर पर आया है तो ऐसे लोग में बहुत कौम है जो स्वीकार करता है कि परम सत्य कृष्ण है बहु नाम जन्म न्ञान वांग वासुदेव वास्देव सर्विथि समहात्मा सुदुर्लभ जो परम सत्य का अनुसंधान करते हैं जगत तो ज्ञान मार्ग से अनुसंधान करता है। परतु ज्ञान मार्ग से भगवान श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला और माधुरी समझना संभव नहीं है भक्तिया माम अभिजान आती तो भक्ति से भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं और वे सबके हृदय में परमात्म रूप अंतर्यामी रूप में उपस्थित है और मथस्मृति है ज्ञान हम अपोह उनसे हम ज्ञान मिलते सभी प्रकार का ज्ञान इस बौद्धिक संसार में वो ज्ञान जो है वो एक प्रकार का ज्ञान है जिससे हम वास्तव ज्ञान नहीं मिलते जैसे बल्लभ विद्यादा में वो विद्या जो सब छात्र आते यहाँ पर विद्या प्राप्त करने के लिए और है। मिलते हैं लेकिन वो विद्या से वास्तव विद्या प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता वो वो रुचि है वो um, क्या बोलते वो स्पिरिट जिससे हम परम सत्य का अनुसंधान करेंगे वो रुचि तो बिल्कुल बंद हो जाती है जड़ विद्या का पढ़ाई करने से इसलिए ठाकुर जो जरा विद्या से बहुत विद्वान थे उन्होंने कहा कि जरा विद्या आज तुम आया भाई बाब तुम्हारा भजन बद्ध मोहजन में अनित संसारे जीव के करे गाधा तो इस जौरविद्या भक्ति में भगवान का भजन में एक बड़ा बद होते है और उसका फल क्या होता है कि जीव जो सत्यनंद होना चाहिए तो गाधा जैसे ही बन जाता है तो भगवान कृष्ण ज्ञान का प्रदान करते है तो जिस प्रकार का ज्ञान हम प्राप्त करने चाहते हैं उस प्रकार ज्ञान भगवान हमको देते यदि हम भौतिक ज्ञानी होने चाहते हैं तो भगवान हमको पौर विद्वान बनेंगे और हम बहुत कुछ मलम हो सकते हैं लेकिन की मैं कृष्ण दास हूं हम कभी भी समझ नहीं लेंगे तो ज्ञान वास्तव ज्ञान का सूत्र यही है जी वे स्वरूप हृष्ण नित्य दास परंतु ये सब बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर पी एच डी वोले नोबेल प्राइज ये सब वो तो इतना बड़ा विद्वान होते हुए भी तो उनका मन में पूरे जीवन में उनका मन में एक बार भी धारणा नहीं आते हैं कि जीव वह स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास तो वो ज्ञान कि कृष्ण भगवान है और मैं कृष्ण का दास हूं इस ज्ञान बहुत कम लोग मिलते बहुत कम और श्री कृष्ण भगवान है उसको समझना बहुत दुर्लभ है और श्री कृष्ण चैत अन्य राधा कृष्ण न है अन्य वो भी और भी बहुत दुर्लभ है कि कृष्ण भगवान है तो यही वचन सब वैष्णव स्वीकार करते अलग अलग ढंग से तो हमारा गौर वैष्णव संप्रदाय में हम श्री जीव गोस्वामी का मार्गदर्शन जीव गोस्वामी की शिक्षा के अनुसार हम समझते कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं कि सब विष्णु रूप है विष्णु नारायण चतुर्भुज जो वैकुंठ में निवास करते है और सब प्राणी के हृदय के अंदर में भी और सब परमाणु के अंदर में भी चतुर्भुज नारायण है और उनके अनेक अनेक अवतार हैं राम नृसिंह वराहा कुर वामन इत्यादि परंतु वो मूल रूप है वो सब विष्णु रूप जो अभिन्न अद्वैत है जो, जो सब एक ही भगवान है अनेक अनेक रूप में प्रकट होते हैं तो मूल रूप या आदि रूप है कृष्ण गोरिया वैष्णव सिद्धांत है वो वास्तव उत्तम सिद्धांत है और श्री संप्रदाय रामानुज संप्रदाय में वे कहते हैं कि विष्णु नारायण वो मूल रूप है और कृष्ण नारायण का अवतार है और माधव संप्रदाय में कहते हैं तो सब रूप एक ही है और भी दर्शन कहना की एक अवतार दूसरा अवतार से बड़ वो अपराध होते तो ऐसे अलग अलग ढंग से सब वाई, सब वैष्णव संप्रदाय स्वीकार कहते हैं कि कृष्ण भगवान ही है तो सब सहमत होते हैं कि कृष्ण भगवान है तो कैसे भगवान है तो इस विचार में तौर सिद्धांत का भेद है अलग अलग वाइस संप्रदाय में लेकिन सब स्वीकार कहते हैं कि कृष्ण भगवान ही है चैतन्य महाप्रभु भगवान है केवल गौर गौर वैष्णव स्वीकार करते और धीरे धीरे वो सब दूसरे संप्रदाय के वैष्णव स्वीकार करेंगे अभी खाली गौर वैष्णव स्वीकार करते तो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है उपान होगा जाने का चैतन्य महाप्रभु कौन है राधा और कृष्ण जो दोनों है परम सत्य परम सत्य कौन है कृष्ण वो बात सही है न सही है लेकिन वो बात तो पूर्ण नहीं है पूर्ण सत्य है राधा कृष्ण और कृष्ण तो यदि हम केवल कृष्णा का भजन करते हैं वो भक्तिनाथ ठाकुर कहते है वो लोग अज्ञानी है वो नहीं जानते तो कृष्ण की पूरी महिमा राधा कृष्णा, परम सत्य है राधा कृष्णा, और वो राधा कृष्णा चैतन्य महाप्रभु के रूप में पांच सो कितना लगभग पांच चीज तीस पंच वर्षों के पहले अभिभूत हुए नवरिग धाम में तो वो चैतन्य महा तो ऐसे विचार करो कि बहुत कम लोग परम सत्या का अनुसंधान में तत्पर होते और उनमें ज्यादातर तो निर्विशेषवादी है कम है भाई उसमें कुछ साहिब भी है कुछ लोग बोलते है शिव भगवान ही है कृष्ण नहीं विष्णु नहीं तो परम सत्या अनुसंधान करने वाले है बहुत कम है उनमें ज्यादातर निर्विशेषवादी तो जो वैष्णव है विष्णु आशिया देवता वैष्णव है वो और बहुत कम है वैष्णव है ऐसे सामान्य वैष्णव तो सामान्य वैष्णव मतलब भगवान विष्णु की उपासना करते हैं परंतु अलग अलग देवताओं भी उनकी पूजा भी करते हैं और विशेष रुचि नहीं है शुद्ध भक्ति करने का तो भक्ति कहते भौतिक स्वार्थ के लिए तो वे भी वैष्णव है लेकिन उनकी वैष्णवता वो पूरी नहीं है विकृत है तो वैष्णव शुद्ध वैष्णव बहुत कम है और उनमें वो वैष्णव का सा? संख्या में और बहुत कम है जो चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु को मानते तो चैतन्य महाप्रभु को समझना बहुत बहुत दुर्लभ है और चैतन्य महाप्रभु को पूरा समझने के लिए तो केवल चैतन्य महाप्रभु को समझना ही तो पंच तत्व के रूप में समर्चना चाहिए इस चैतन्य का प्रथम श्लोक है कि hmm. वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नहीं वंदे गुरु निशा भक्त हम ईशा ईशावत हम भक्तावतार हम भक्ता तत् शक्ति कृष्ण चैतन्य संज तो पूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु को समझना चाहिए समझना चाहिए गुरु कौन है गुरु जन कौन है भगवान के भक्तों कौन है भगवान कौन है भगवान का अवतार कौन है भगवान का भक्त का अवतार कौन है तो यही सब समझना चाहिए तो अद्वैत आचार्य को समझना चाहिए चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए और चैतन्य महाप्रभु कौन है इसको समझना चाहिए राधा कृष्ण का समझने के लिए और राधा कृष्ण को समझना चाहिए जीवन सार्थक बनाने के लिए तो अद्वैत आचार्य की कृपा के बिना चेतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्राप्त नहीं होते तो या करो सीतापति अद्वैत गोशा अद्वैता उनका दूसरा एक प्रसिद्ध नाम है सीतापति तो सीतापति कौन है रामचंद्र भगवान और अद्वैताचार्य की पत्नी का नाम था सीता तो वे भी सीतापति है सीता नास दया कर सीतापति अद्वैत गोशाई तब कृपा बोल पाए चैतन्य नेता तो अद्वैत आचार्य कौन है तो इस प्रश्न का उत्तर दो प्रकार हो सकते एक है तत्व से और दूसरा है उनका चरित्र का वर्णन करने से तो पहले श्री चैतन्य में चैतन्य चैतन्य चारृत का मतलब चरित्र चैतन्य महापुरु का चरित्र का वर्णन का अमृत है तो उनकी लीला का वर्णन के पहले ही कृष्ण कविराज गोर चैतन्य तत्व कहते हैं चैतन्य तत्व का मतलब उसके साथ नित्यानंद तत्व अद्वैत तत्व शक्ति तत्व जीव तत्व गुरु तत्व ये सब चार चर्चित होते चार चरथाम्रत में और ये सब के साथ राष्ट्र तत्व भक्ति तत्व तो चैतन्य चार चाचाम में वो सब तत्व ज्ञान जो जीव गोस्वामी प्रदान किया है उनका सत्संदर्भ तो संक्षेप में और सार भाषा में वो सब तत्व ज्ञान जो गौरव सिद्धांत है वो सब कुछ है इस चैचन्द्रचार्य चाम्रद्ध इस में इसमें अद्वैत आचार्य अद्वैत तत्व ये भी तो अद्वैत कौन है अद्वैत आचार्य कौन है छत्व so, विचार से अद्वैत आचार्य ये उनका वर्णन है अद्वैतरण अद्वैता आचार्यम भक्ति संशनात वक्तावतारम ईशम थम अद्वैताचार्यम आश्रय तो ये एक प्रणाम मंत्र है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये चेचन अमृत का मंगल आचरण में अद्वित आचार्य को प्रणाम करते हैं और कहते हैं मैं उनके चरण में, में आश्रय लेता हूं और किसलिए उनका आश्रय लेना चाहिए इस श्लोक में वे वर्णन करते हैं कि वे हरि से अभिन्न है ये मुख्य कारण है कि हम इसलिए हम अद्वैत को प्रणाम करते हैं कि वे भगवान हरि से अभिन्न है इसका मतलब है वे भगवान हरि ही है वे भगवान है तो अद्वैतम हरिणाद इसलिए उनका नाम है अद्वैत उनका नाम नहीं है अद्वैत क्योंकि वे निर्विशेष ब्रह्म ऐसा ही नहीं है वे निर्विशेष ब्रह्म ही है वो ब्रह्म जी होती उनके अंग चैतन्य महाप्रभु से अभिनय और चैतन्य महाप्रभु के बारे में कृष्ण कवि राज गोस्वामी इसके पहले मंगलाचरण में कहते हैं कि यद अद्वैतम ब्रह्म पनिषरी तदप्य थनुभा वो अद्वैत वादियों जो ब्रह्मा, ब्रह्मा उपासक होते हैं वे निर्विशेष ब्रह्मा ज्योति की उपासना करते हैं वो ब्रह्मा ज्योति चैतन्य महाप्रो की अंग है तो वे निर्विशेष ब्रह्मा है परंतु वो निर्विश जो निर्विशेष ब्रह्मा जो उनसे अभिन्न है वो ही है परंतु वो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति सर्व उसको समझना परम सत्य का साक्षरता का उत्तम स्तर नहीं है ब्राह्मण परमात्मा भगवान ये परम सत्य का साक्षरता तीन स्तर में होते जिसमें निम्नतम है निर्विशेष ब्रह्म जो थी साक्षा है परमात्मा साक्षात्कार का उत्तम है भगवत भगवत साक्षात्कार, तो अद्वैत आचार्य भगवान है तो इसको समझना चाहिए वे महाविष्णु अब था सदाशिव अब है महाविष्णु श्री कृष्ण से अभिन्न है परंतु वे स्वयं सोचते कि मैं कृष्ण का दास हूं स्त्री धन्यचारित अमृत में कि कृष्ण स्वयं भगवान है और सब अन्य विष्णु रूप उनसे अभिन्न होते हुए भी वे वे भी भगवान है परंतु वे भी अभिमान करते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं और इस चैतन्य चार्य चामृत में ये विश्लेषण की भागवत का दशम स्कन में वो वर्णन है कि महाविष्णु एक द्वारका ब्राह्मण के नवजात सब शिशु लेके उनके पास लेके मतलब वो सब नवजात शिशु तो भूमिष्ठ होगा मार्ग है और कहानी थोड़ा लंबा है लेकिन तत्पर है कि कृष्ण और अर्जुन वो सब ब्राह्मण के सब संतान वापस लाने के लिए महाविष्णु के पास गए है महाविष्णु भगवान कृष्ण को प्रणाम करके बोले कि हाँ कि आपका दर्शन करने के लिए ऐसे किया था तो आप आया है मैं आपको प्रणाम करता हूं तो यही प्रमाण है कि भगवान महाविष्णु तो इनका रूप इतना विशाल होते हुए भी उनके दिव्य शरीर से बीज के रूप में सब भ्रमण उनके लोमकूप से निकाल जाते है तो वो अति महान महाविष्णु वे भी अभिमान करते है कि मैं कृष्ण का दास हूं तो इस प्रकार भगवान अद्वैत आचार्य भगवान चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न होते हुए भी अद्वैत होते हुए भी अद्वैत का मतलब अभिन्न वे अभिमान करते कि मैं चैतन्य महाप्रभु का सेवक हूं अद्वैत हमारे नाथ में था आचार्यम भक्ति शमशनाथ तो इस वचन पर जब शिलोप्रभुपत मायापो में वो प्रसिद्ध कथा बोले विशेषकर इस आचार्य भक्ति संसनाथ इस वचन पर उन्होंने विशेष चर्चा की कि आचार्य कौन है आचार्य शब्द का अर्थ क्या है तो आचार्य शब्द का उत्तम अर्थ या वास्तव अर्थ है जो भक्ति प्रचारक है आचार्यम भक्ति समुना थे तो अद्वैत भक्ति के प्रचारक थे चैतन्य महाप्रभु का अविभाव के पहले अद्वैता आचार्य शांतिपुर और नवद्वीप के सब वैष्णव के नेता थे और उन्होंने विशेष पूजा की जिससे भगवान हरि कृष्ण स्वयं अवतार लेंगे कली के पतित जीवों उद्धार करने के लिए तो वे आचार्य है वो स्वयं भक्ति करते हैं और भक्ति का प्रचार करते हैं इसलिए वे आचार्य है तो भक्तावतार वे भक्त का रूप में आते हैं अद्वैत आचार्य नहीं बोलते थे कि मैं भगवान हूं क्योंकि वे भक्त का रूप में आए थे भक्तावतार वो भगवान है परंतु इस अवतार में उनका अभिमान नहीं है कि मैं विष्णु भगवान हूं ऐसे नहीं है कि मैं विष्णु की भक्तों उस प्रकार ही परंतु वे ईश है भक्तावतारम ईशम तम और इसलिए हम आश्रय लेते हैं अद्वैत आचार्य के श्री चरण पर तो संक्षेप में एक श्लोक में अद्वैत तत्व का विचार है और उसका पूरा विचार करना तो अनंत जो महाविष्णु महाविष्णु के साथ है जो महाविष्णु की सेवक है अनंत देव उनके असंख्य मुखों से भगवान हरि का गुणगान करते है और कभी भी अन्न नहीं मिलते इसलिए उनका नाम है अनंत तो इस प्रकार अद्वैत तत्व का विचार करना तो अनंत काल में उसका अंत प्राप्त करना तो संभव नहीं है तो कृष्ण कविराज गोस्वामी जैसे संक्षेप में एक श्लोक में किया है तो इस प्रकार हम आज उसकी चर्चा करते हैं कि महाविष्णु सदा शिव का अब तार शिव का अब भी है हमारा गौरिया संप्रदाय इसमें हम शिव की पूजा भी करते अद्वैत आचार्य की पूजा करने से सदा शिव भगवान विष्णु है शिव इसका नाम का मतलब है शुभ परंतु चूंकि महादेव शिव शंकर एक्चुअली ये सब नाम विष्णु का नाम है <laughs> तो दुर्गेश नाम है शिव शंकर महादेव आशुतोष ये सब नाम है शिव भगवान का तो शिव ये शब्द का अर्थ है शुभ परंतु चूंकि शिव शंकर तमोगुण भौतिक संसा में थमगो के अधिकारी है या अधिष्ठात्री है और उनकी विशेष सेवा है भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं इस भौचिक संस्था में तांडव नृत्य करने से पूरा संसा का संहार करना तो इसलिए उनका क्रिया सदैव शुभ नहीं देखते इसलिए भगवान विष्णु का नाम जो शिव है वो वे सही शिव है और कि वे वास्तव पूर्ण सदैव सभी कौन से सर्वथ शुभ है इसलिए भगवान विष्णु का नाम है सदाशिव और वो विष्णु सदाशिव से वो भगवान शिव महादेव दुर्गेश प्रकट होते तो सदाशिव महाविष्णु का अवतार है अद्वैत आचार्य तो अद्वैत आचार्य का अविभाव चैतन्य महाभुर का अविभाव कि शायद पंचा साल के पहले ऐसा अभी तो मुझे पूरा याद नहीं है कितना साल बराबर नहीं है ऐसा पंचात साल के पहले उनका अभिभावक था लावर एक स्थान जिसका नाम है लावर वो अभी बांग्लादेश में है और वो स्थान मेघालय से थोड़े है मतलब बांग्लादेश और भारत सीमांत के पास है और मेघालय इस स्थान का नाम है क्योंकि बहुत मेघ वहा होते बहुत बारिश होते वहां पर तो उसलिए वो अद्वैत आचार्य का जन्मस्थान अभी भाव स्थान है गाया था कितने साल तीस साल के पहले एक बार गाया था और जितने बार भी भक्तों प्रयास किया है मंदिर बनाना अद्वैत आचार्य प्रभु का मंदिर बनाना तो इतना सा समय है बारिश के मौसम में और पानी का क्या वो सब इतने बड़े तरंग था। ये सब मंदिर तो नष्ट हो गया है तो मैं गाया था बारिश के मौसम में कुछ दिन के पहले वो अद्वैत का मंदिर जो था तो नष्ट हो गया है पानी में <laughs> तो खाली दर्शन का दर्शन उत्तान का दर्शन किया था मंदिर तो कुछ मंदिर नहीं था तो कुछ साल के पहले वो कमेटी जो है अद्वैत आचार्य का जन्म स्थान तो वो भूमि वो मंदिर की भूमि इकॉन को दिया था और अभी इसको का मंदिर है वहां पर और बहुत आज बहुत, बहुत बड़ा महोत्सव होगा वो जाएगा मुझे मालूम नहीं क्या वो जाना के लिए है अभी अच्छा व्यवस्था व्यवस्था है मैं जब गया था तो तो छोटे नो से जाना था फिर पैदल से बहुत दूर जाना था बहुत कठिन था वहां जाना परंतु तो कष्ट होते हुए भी उसी दिन इस दिन में लाख लाख जन का समागम होता है उसी स्थान पर <coughs> तो उनका आविर्भाव था लावर में और उनके पिताजी का नाम था कुबैर वो स्वर्ग के देवता वो कुबैर नहीं है उनका पिताजी का नाम था कुबैर वे कुबैर वे राजमंत्री थे परंतु देश का हाव अच्छा नहीं था उसका कारण से उस समय क्योंकि वो चूंकि लाकर उसका पुराने नाम है श्रीहट तो उस समय बहुत ऐसे बहुत कष्ट था और विशेष का बहुत राजनैतिक उपद्रव था तो उसलिए उस समय बहुत लोग विशेष को ब्राह्मण तो श्रीहट से नवदीप धाम गए थे क्योंकि नवदीप बहुत प्रसिद्ध बंगाल में शास्त्र अध्ययन के लिए बहुत ब्राह्मण नवदीप धाम में रहते थे तो उस समय जगन्नाथ मिश्रा भी, भी गए थे और श्रीवास ठाकुर ये श्रीवास ठाकुर भी जन्म लिए थे श्रीहट्ट में तो कुबेर और उनकी पत्नी आ, क्या नाम है अभी मुझे याद नहीं है तो नवद्वीप गए थे और शांतिप में भी दो निवासान स्थापन किए हैं गंगा के ऊपर ब्राह्मणों चाहते थे गंगा यमुना नर्मदा जैसे विशेषकर गंगा के ऊपर निवास स्थान तो अद्वैत आचार्य भक्ति प्रचारक थे चैचान्य महाप्रभु का आविभाव के पहले वे भक्ति प्रचार किए थे परंतु उन्होंने देखा कि कल काल चलते और ज्यादा लोग की रुचि नहीं है कृष्ण भक्ति में नवरी धाम में बहुत विद्वान थे परन्तु विष्णु भक्ति बहुत दुर्लभ था विद्वान होते हुए भी तो बहुत भौतिक विधि पालन करने से माताजी, दुर्गा से वार मिलना चाहते थे और यही सब दाम्बिक पंडित सब वैष्णव को निंदा की तो इसलिए आचार्य उन्होंने सोच, वे भगवान है पूर्ण शक्तिमान है तो पूर्ण शक्तिमान होते हुए भी उन्होंने सोचा कि यदि भगवान कृष्ण स्वयं नहीं आगे तो ये सब मूर्ख लोग दुर्जन मूढ़ का उदाह करना संभव नहीं होगा और इसलिए अद्वैता आचार्य विशेष का शाल पूजा आरम्भ किया वो कैसे शालोग्राम पूजा की तो तुलसी पादर देने से और गंगा जल देने से और उन्होंने बहुत जोर से भगवान कृष्ण को बोलाए हे hey भगवान कृष्णा आओ आओ आओ इस प्रकार हंका करके उन्होंने भगवान कृष्ण को बुलाया और चूंकि वे भक्त के रूप में है भगवान कृष्णा गौलोक कृष्णा उनकी याचना सुन तो पहले जब कृष्ण स्वयं उपस्थित थे उस समय के सारे चार हजार दर्शन के पहले महाविष्णु चूंकि महाविष्णु भगवान है उससे उन्होंने कुछ चालू चालूगिरी कहने से भगवान कृष्ण को लाया महाविष्णु धाम में तो इस, इस समय महाविष्णु क्योंकि भक्त के रूप में है तो काली याचना की, हे भगवान हे भगवान आओ और इतन, उनका हृदय इतना शुद्ध और उनकी इच्छा इतना बलवती थी कि भगवान उनकी उन्क, प्रार्थना सुनने बाध्य था कि मुझे जाना पड़ेगा मेरा भक्त मुझको बुलाते जैसे गजेंद्र गजेंद्र भी तो बहुत कष्ट के बीच में भगवान विष्णु को बुलाया और भगवान बाध्य थे आने के लिए तो इस प्रकार भक्तावतार भगवान महाविष्णु का अवतार अद्वैत आचार्य भगवान कृष्ण का आगमन के लिए प्रार्थना की और इसलिए भगवान स्वयं आयत चैचन्य महाप्रभु के रूप में तो ऐसे बहुत लीला है चैतन्य चार्य से अमृत में सब लीला का वर्णन है और चैचान्य भागवत में चेतान्य मंगल एक अप्रमाणिक अपशास्त्र है एक्चुअली दो है एक है अद्वैत मंगल और दूसरा है अद्वैत प्रकाश अद्वैत प्रकाश का अनुवाद और आ, प्रकाशन हो गया है इस कंखा माध्यम से लेकिन अप्रमाणिक है उसमें बहुत बकवासी है तो सब शास्त्र जो है तो शास्त्र नहीं है चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद पार्षद गण के बारे में बहुत लेख है लेकिन सब कुछ प्रमाणिक नहीं है जैसे शील प्रापात के बारे में बहुत लेख है लेकिन सब प्रमाणिक नहीं है तो क्या है वास्तव शास्त्र क्या है प्रमाण क्या है अप्रमा जो क्या है ब्रम्हमा दिप्रलिप्त कर्ण अथअ से उदभूत है तो ये सब समर्जन के लिए आचार्यों से सुनना चाहिए श्रील शिल के बारे में अद्वैत अद्वैताचार्य के बारे में तो प्रमाणिक शास्त्र है अद्वैत आचार्य के बारे में चैतन्य चैतन्यचार्य चामृत वो मुख्य है और उसके समान है चैतन्य भगवत और चैतन्य मंगल भी है ये तीनों विशेष का प्रमाण एक है श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शेद गदाधर शिवास शिवासादि गौर भक्त वृंद के बारे में जो तो चैतन्य महाप्रभु सची माता का गर्भ से भूत हुए नवरी धाम में और उनका शिशु काल में उन्होंने बहुत अद्भुत लीला विलास किये परन्तु उस समय भगवान कृष्ण की योगा माया शक्ति से भक्तों भी समझ नहीं पाए कि ये सुवर्ण रूपी ही गोलोकान के सदृश बालक गोलोकान ही है वो है कि चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पश्चात वो असोच के पश्चात वो सब नारियों वो कुल नारियों वो नवजात शिशु का दर्शन के लिए एक गाय है उनमें एक थी सीता अद्वैताचार्य की पत्नी और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने से प्रथम दर्शन करने से समझ गए कि उनके रूप के लक्षणों श्री कृष्ण के रूप लक्षणों से अभिन्न है मतलब उनका रूप एकदम कृष्ण का रूप जैसे है एक अंतर है कि कृष्ण कृष्ण है कृष्ण काला है और ये बालक गौर है तो उसके अलावा ये दोनों रूप तो एकदम एक ही है इसका मतलब क्या है कि भगवान कृष्ण आए हैं गौरांग का रूप में है तो फैलने से सीता देवी समझ गए कि ये बालक श्री कृष्ण ही है परंतु योग माया शक्ति से वो सब भक्त नहीं समझ, समझ नहीं पाए कि ये दुष्ट बालक बहुत दुष्ट था गौरव क्योंकि कृष्ण का स्वभाव ऐसे है और चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है तो वे भी दुष्ट है दुष्ट भाव तो चैतन्य महाप्रभु तो शिशु काल में बहुत लीला प्रकट की जिससे हम कृष्णदास कवीरज और वृंदावन दस ठाकुर का वर्णन से हम समझ सकते हैं कि ये भगवान की लीला है परंतु उस समय के उपस्थित भक्तों समझ नहीं पाए तो कुछ दिन के बाद दीर्घ चर्चा में संक्षेप में कहता हूं कुछ दिन के बाद वो निमाय पंडित उनका नाम निमाय निमाय था वो नाम सीता देवी सीता देवी वो शिशु को दिया था क्योंकि उन नीम का फेंक के नीचे उनका अविभाव था तो निमाई बहुत बड़ा पंडित बन गए और अभक्त जैसे लीला विलास के एक दाम्भिक महान बुद्धिमान छात्र जैसे लीला विलास की निमाई पंडित हो बहुत लीला है <laughs> तो निमाई के निमाई जिनका औपचारिक नाम था विश्वम्बा उनके बड़े भाई जो बालोराम के अवतार है विश्व रूप वही बार बार अद्वैता आचार्य के घर गए थे और पूरा दिन अद्वैता आचार्य के घर में रहते थे और कभी कभी सची माता वो बालक ने माई को भेज दी अद्वैतक भावन वो विश्व रूप को बोलाने के लिए अभी आ जाओ अभी प्रसाद का समय तो अद्वैता प्रभु विश्वम्मा का रूप देखने से मोहित जाता कि इतना सुंदर बालक है तो ऐसे ही शुरुआत से अद्वैता आचार्य की विशेष प्रीति थी निमाय पंडित के ऊपर परंतु नहीं समाज की वो गोलो हरी जिनको बुलाया था मैं। वे आया है इस जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के रूप में तो इसमें एक बड़ी अद्भुत लीला थी कि चैतन्य महाप्रभु तो ऐसे कुछ दिन छात्र विद्याविलास लीला अविष्कार की और गाय लोटे आने के पश्चात नवद्वीप वासी दूसरे प्रकार का निमाय पंडित देखा कि वो जो बड़ा दम्भ था बड़ा पंडित जैसे अभिमानित अभी, तो अभी अतिविनम्र वैष्णव बन गए तो एक बार चैतन्य महाप्रभु उनका स्वयं भगवत रूप प्रदर्शन किए थे और उनके सभी भक्तों को बुलाए। कि पहले तुम लोग सब सोचे कि मैं नवरी धाम का एक बालक था तो अभी मैं सबको इस विष्णु रूप प्रदर्शन करने से और सबको ज्ञात करता हूं कि मैं भगवान हूं तो अद्वैत आचार्य को बुलाया लेकिन अद्वैता आना नहीं चलते अद्विता प्रभु सोरे की ये क्या है एक बालक था और अभी बोलते है कि मैं भगवान हूं तो चेचा हा प्रभु बोले कि तो पहले मुझको बुलाया मैं आया था और अभी मुझको स्वीकार नहीं करते <laughs> तो ये सब ले रहा है बहुत है तो अद्वैताचार्य महाप्रभु को बोलाया और चैतन्य महाप्रभु ऐसे अत्यदुत लीला प्रदर्शन करने से पूरा जगत का निस्तार किया हरिनाम प्रचार करने से और चैतन्य महाप्रभु का अविर्भाव का अंतरण कारण भी है अंतरंग कारण है कि कृष्ण चाहते थे राधा भाव आस्वादन का तो राधा जी तो इतना प्रेम अनुभव करते हैं वो, वो, वो प्रेम सुख जो अनुभव करते हैं वो कृष्ण का सुख का अनुभव से क्रो क्रॉ बार अधिक है तो इसलिए कृष्ण चाहते थे कि वो प्रेम सुख जो मैं अनुभव नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं वो प्रेम का विषय हूं इसलिए मुझे राधा का रूप में आना है जिससे मैं राधा भाव आश्रित होगा वो प्रेम सुख आस्वादन कर सकते तो अद्वैत आचार्य भगवान कृष्ण को बुलाया कृष्ण नाम प्रचार करने से के लिए और चेतन्य महाप्रभु कृष्ण नाम प्रचार किए थे और उन्होंने व्रज भक्ति का प्रचार किए है और साथ साथ उन्होंने राधा भाव अनुभव किया है तो कुछ दिन प्रचार करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु स्थायी रूप के लिए पूरी धाम में निवास किए हैं और उस समय हर एक क्षण में चैतन्य महाप्रभु की प्रेम भावना क्र क्रॉ बाते थे और चैतन्य महाप्रभु एक फगल जैसे सदैव प्रेम विलाप किए है और इसलिए अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु को एक उपदेश दिए थे एक प्रहेली के द्वारा प्रहेली का मतलब एक छोटी सी कविता जिसका और बहुत सूक्ष्म है तो उन्होंने बोले कि अभी बाजार में काफी चावल है जो आए थे जो लोग आए थे चावल बिकने के लिए तो अभी नहीं रहते क्योंकि सब लोग तो काफी चावल मिला है और सभी भक्तों इस प्रहेली सुन के सोचा इसका अर्थ क्या है क्यों मतलब उस समय अद्वैताचार्य शांति फोर्मय थे और महाप्रभु पूरी में थे तो दूसरे भक्तों में से ये वाणी बेच दिए थे तो अद्वैताचार्य महाप्रभु को कहते है कि काफी चावल है बाजार में और जो आया है बाजार बिकने के लिए गया है क्योंकि कोई आने वाले नहीं है सब ले सब मिला है चावल और सब भक्त सोच ये क्या है यार भाई क्या कहते है वो इसका मतलब क्या है श्री चेच महाप्रभु बोले की आ, अद्वैताचार्य एक आ, उपासक है तो उपासक जैसे भगवान को बुलाते है और उस पूज्य के पश्चात वो ठाकुर जी का विसर्जन करते हैं तो इस पर क्या करते हैं तो इसका मतलब था कि अद्वित आचार्य चैचन्य महाप्रभु को बोलाया और अभी बहुत ठीक है तुम काज किया है तुम सबको प्रेम दिया के तो अभी वापस जाओगे लोग इसका मतलब था तो अद्वैत आचार्य की कृपा से चैचन्य महाप्रभु आये हैं इसलिए हम अद्वैत आचार्य की उपासना कहते हैं आज हम यहाँ पर वाला विद्यानागर में अद्वैताचार्य की उपासना करेंगे भगवत दर्शन महोत्सव पालन करने से यही सब चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है पृथ्वी आचे चौथ नागर आदि ग्राम सब प्रचार होर नाम की सर्वत्र इस पृथ्वी में ही गौर नाम प्रचारित होगा इस वाणी पूर्ण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने उनके सेनापति भक्त हमारे परम आराध्यतम शिल हमारे बीच में भेजा है तो चैतन्य महाप्रभु हरि नाम का माध्यम से सब विश्ववासियों को प्रेम प्रदान किया है और शिल प्रपद भी नाम प्रचार करने से कृष्ण भक्ति प्रचार किया और साथ साथ उन्ह उन्ह शास्त्र प्रचार किया है और इस भगवत दर्शन पत्रिका का माध्यम शिल प्रोपाद का एक विशेष उपाय था श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित प्रेम फैलाने के लिए भगवत दर्शन बाद में हम भगवत दर्शन के बारे में क्या कहेंगे इसका मतलब है हम अद्वैत प्रभु की उपासना करते हैं भगवत दर्शन महोत्सव पालन करने से इस संकल्प करने से कि हम जितना प्रयास किया है भक्ति प्रचार में हम अद्वैत आचार्य का आशीर्वाद लेके हम और ज्यादा प्रयास करेंगे तो आज हम विशेषकर अद्वैत आचार्य की कृपा से प्रार्थना करते हैं क्योंकि अद्वैत आचार्य की कृपा से हम चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलती है और गौर गौनिताय की कृपा से हम राधा कृष्ण की कृपा मिलती है श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की जाय श्री श्री गौरंद था की जाए, श्री श्री राधा गिरीधारी की जाए, शिल प्रोपात की जाए, भगवत दर्शन की जाए, हरे कृष्ण